स्वामी ब्रह्मानंद के संस्मरण स्वामी यतीश्वरानंद मेरी महाराज से किसी दिन खूब खुलकर बातचीत करने की इच्छा थी मेरा मन कुछ चिंताओं से जिन्हें मैं व्यक्त नहीं कर पाया था बोझिल था महाराज जिस समय मद्रास गए मुझसे कहा था कि वे वापस लौटते समय मुझे अपने साथ बंगाल ले चलेंगे पर इसके बदले उन्होंने मुझे बैंक भेज दिया सन 1919 के अंत में जब मैं भुवनेश्वर गया तब भी उन्होंने मुझे अपने साथ अधिक समय तक ठहरने न देकर बंगाल भेज दिया इन सब कारणों से मेरे मन में क्षोभ था और अंदर ही अंदर मैं अशांति का अनुभव कर रहा था मैं उनसे अपने मन की बात कहने का सुअवसर ढूँढ रहा था और एक दिन वह मिल भी गया सन 1921 में महाराज के जन्मदिन पर मठ में काली पूजा मनाई गई मैंने मन ही मन अगली शाम को महाराज से मिलने की योजना बनाई जिस समय अन्य लोग मूर्ति विसर्जन के लिए गंगा तट पर चले जाने वाले थे उस शाम को मैं उनके कमरे में गया मैंने उन्हें पहले से इस संबंध में कुछ भी नहीं बताया था स्वामी विशुद्धानंद जी उनके समीप बैठे हुए थे पेतापुरी भी वहाँ वहीं थे महाराज ने जैसे ही मुझे देखा वे पेतापुरी से बालक की तरह जोर जोर से पुकार कर कहने लगे देखो मैं कैसा योगी हूँ मुझे बाद में मालूम हुआ कि कुछ समय पहले उन्होंने पेतापुरी से यह देखने के लिए कहा था कि क्या मैं आया हूँ वे जानते थे कि मैं आऊँगा उस दिन महाराज से मेरी बहुत देर तक बातचीत हुई महाराज कहने लगे कि उन्हें मालूम था कि जब मैं भुवनेश्वर गया था उस समय मेरी भ्रमण की इच्छा थी और इसीलिए उन्होंने मुझे बंगाल भेज दिया था उन्हें यह भी ज्ञात था कि मेरी यह प्रवृत्ति शीघ्र ही दूर हो जाएगी इसे शीघ्र ही दूर करने के लिए उन्होंने मुझे जल्दी पुनः भ्रमण के लिए बाहर भेज दिया था मुझे कुछ लज्जा सी लगी तब मैंने देखा कि महाराज को मेरी कितनी चिंता है उन्होंने मेरे मन से समस्त निराशा दूर कर उसे निर्मल बना दिया जिसके फलस्वरूप हम दोनों एक दूसरे को अधिक अच्छी तरह समझने लगे इसके कुछ समय पश्चात महाराज बेलूर मठ चले गए और अपनी दिव्य छवि मेरे मन में चिरस्थाई रूप से छोड़ गए जिस आध्यात्मिक शक्ति का संचार उन्होंने धीरे धीरे मुझ में किया था और भक्ति तथा सेवा का जो रूप उनमें मैंने मद्रास एवं वाराणसी में रहते समय देखा था वह सब अभी तक मेरे लिए प्रेरणा द्वीप बना हुआ है और आज भी मुझे कृपा प्रसाद के रूप में अव्यक्त रीति से नया प्रकाश और नई प्रेरणा प्रदान किया करता है जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं मैं श्री राम कृष्ण देव के इस अमूल्य शब्दों का महत्व समझ पा रहा हूँ कि भगवान ही स्वयं गुरु रूप में आते हैं